गुरु पद श्री प्रभुम वंदे गुरुपद्द्वंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नित्नंदसोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि का चरणोद गोपीजन सयुत वनम मनोहर वाचाकूश कृपा सिंधुवच पतितान पावनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचा लंग पंगुं हयतगिरी यम वंदे परमाधवृंदव तुलसीदे वै पिया वैकेशव से च भक्ति दे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नरच्तम देवी सरस्वती तथोज मुदीर संकर्तने कथोपदेश गौरीपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरभुक्तिक्त भक्ति प्रमोदा जगोदरण्य धैय सदा परिभवग्न तेतास भविष्य दूहम तीर्थस्प भीरुचि शरण्यम भीतातिहां पुनतपाल भविपूथ वंदे महापुरुष ते चरण तैक्ता दुस्तज सुशीतराजक्ष्यं धर्मीर्जभचषा जरण्यम मीग दुधाद वंदे महापुरुष ते चरारिंद यद्लवन खचंदमशठा विस्फुितीत कि गुस्द पूर्ण अनुराग्रस सागर सारूर्ति साराधिका कदम कृपाण करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिव सादी श्री गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निंद श्रीअद्वैत गदाधर शिव सादि श्री गौरभक्तबिंद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 संकेत कमला संकेतनकर कमलायताक्षजभर जुगध वंदे जगत प्रियकुणतारे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, किष्णा, किष्णा, किष्णा, किष्णा हरे। राम, हरी राम राम राम राम हरी संसिंधुत्तरणी हृदय यदि साध संकीर्तनमृतरसे रामते मनुष्य बुधौ यदि चीत चैतन्यचंदचरणे कुकुरतागम चैतन्यचंदचरणे कुरतागम संसार सिंधुत् हृदय यदि सार संकर्तामृतरस रमते मनोजे ते चैतन चंद चरणी कुरागम चैतन्य अनुरागम <coughs> सुशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपादी बताएं जो हम लोग ये जगत में दो दिन के लिए आए हैं बस दो दिन के लिए आए हैं ये जगत में हम लोग दो दिन के लिए आए हैं ये जगत में रहते समय जितना सारे सुख सुविधा का व्यवस्था करना दुख को हटाकर इसी व्यवस्था में सब लगे रहते हैं दे आर ऑल बिजी दिस मेटेरियल थिंग्स हर वक्त ए जड़जगत में सुख सुविधा कैसे होगा फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा ये सब चीज चीजों को लेकर मस्त रहते हैं और पीछे भी जो मौत खड़ा है इसका कोई ध्यान नहीं है भागवत ने इसको सुंदर बताया प्रसंग आएगा महाराज पसन नपी नपस्वती देख रहा है देखने देखने का बाद भी उनका समझ में नहीं आ रहा इसको ही बोला जाता माया माया किसको बोला जाता है माया इसी को बोला जाता है जो देखने का बाद भी देखेगा नहीं समझाने का बाद भी समझेगा नहीं इसको बोला है माया पश्सन नपी नपस्वती देखने का बाद भी समझता नहीं वो देख रहा है राम जी का पता पिताजी चला गया उसका पत्नी चला चली गई उसका बेटा चला गया सब खबर ले रिश्तेदारी में है तो होगा ही शमशान में भी जाते हैं हम पांच कुला में चंडीगढ़ में कथा के लिए गए थे वहाँ एक भक्तों की पिताजी वो भी भक्त थे गुजर गए बहुत रोते रोते आए तो देखा सब भक्तों लोग गया तो ये जो भागवत में पंचम स्कंद में सुंदर है निर्हित पुत्रम पितरम जिजीवी शती अपना पुत्रों को जला के आए शशान से कितना सुंदर भागवत सुनो तो पागल हो जाओगे वहां वहां लिखा है ये विश्व बड़ा आश्चर्य की चीज है इतना आश्चर्य का चीज है कि इससे बढ़कर आश्चर्य और कोई नहीं है कुछ नहीं है बदंत विश्वम कवयु ये श्लोक है चर्चा करेंगे कवि तो निहित पुत्रम पितरम जिजीवी स्वती पुत्र एक्सीडेंट में मारा गया व कुछ भी हुआ फिर उसको लेके कर में जला के आए एक दिन दो दिन बस तीसरा दिन सब मस्त हो गए संसार की आनंद में यही जिंदगी यही जिंदगी ये लोग यही जिंदगी ये इसका परे कुछ है वो जो सोच सकता है शास्त्रों बोला है ही इज एक्चुअली इंटेलिजेंट शास्त्रों में उसी को बुद्धिमान बोला गया जो ये दो दिन का जिंदगी का बाद क्या है कहाँ जाऊँ क्या करूँ किसी जगह हमारा स्थिति होगा क्या परिणति होगा इसका बारे में जो चिंता करते हैं और उसको समाधान के लिए कुछ रास्ता है कि नहीं ये सोचते हैं ढूंढते हैं इसी को बोला है वास्तविक इंटेलिजेंस भागवत गीता में इसम भागवत जी महापुराण में हर जगह गीता में भी भगवान बताएं नास्ति बुद्धि अयुक्तोस्व नाच अयुक्तो स्वभावना नास्ती बुद्धि अजुक्त सो अजुक्तोजुक्तो मतलब नजुक्तो जो हमारा भा, हमारा साथ नाता तोड़ दिया नाता तो है ही है नाता तोड़ना तो संभव नहीं नाता तोड़ना संभव है भगवान का साथ संभव ही नहीं एक बच्चा छोटा सा बच्चा वो ये मैया है ये पापा है कुछ नहीं जानते अभी जन्म लेकिन कैसा कैसा भगवान का बीच सब लीला है वो बच्चा ठीक मैया आने के बाद ठीक समझ जाती है मैं मेरा मैया कौन इसको बोला कुछ जानता ना अभी ऐसा ही भगवान का लीला है जो समझना बहुत मुश्किल है भगवान का साथ संबंधो तोड़ना संभव नहीं लेकिन माया के द्वारा प्रभावित होकर जीव भोग वासना जो अंतर में लाते हैं इसी को चैतन्य चर्ता में तो सुंदर बताया गया कृष्ण भूलि से जीव अनादि वहर्मोग तो अतएव माया तारी दया संसार हो किष्ण भूली सही जीव अनादि वहरमुख हो गया कृष्ण को भूल गया भूल के माया का जो रनक है जो एन्जॉयमेंट है मेटेरियल एंजॉयमेंट तो है ही है काल बताया था अगर दुनिया में एंजॉयमेंट नहीं है तो कौन जीना चाहते है वेदांत सूत्र में बताया आनंदम ब्रह्म आनंद ब्रह्म किसको बोला जाता है बहुत डेफिनेशन है एक एक वेदांत सूत्र का एक एक श्लोक का तो एक सूत्र ऐसा है कि आनंदम ब्रह्म जो आनंद है आनंद का स्वरूप भले ही वो ना जाने आनंद का स्वरूप जाने तो आप बन गए आपका काम तो बन गया जिस दिन आप आनंद का स्वरूप जान जाओगे उस दिन तो आपका हो गया आपका तो और कोई सब भजन का तो एकदम लेकिन आनंदो का स्वरूप जाने और ना जाने यू आर सियोर अबाउट यू आप लोग ये इस बारे में हमारा साथ सहमत है कि बिना आनंद कोई जीना चाहे हैं? बिना आनंद कोई जीना चाहे सब कोई का आनंद चाहिए देखो सब दुनिया जो दौड़ते हैं पागल का मापिग व्हाट फॉर उसका पीछे क्या राज है वो उसको आनंद चाहिए बिना आनंद हो आनंद चाहिए इसलिए वो संसार धर्म करते हैं आनंद चाहिए इसलिए इसलिए रिश्ता रिश्तेदारी में जोड़ते हैं दोस्तों को साथ घूमते हैं आनंद चाहिए इसलिए पढ़ाई लिखाई करके अपना जिंदगी को ब्राइट बनाएं ये सब कोशिश में सब उसका पीछे राज है, आनंद मांगता है बिना आनंद कोई नहीं करे कोई प्राणी सो so, उपनिषद में सुंदर बताया अगर आनंद नहीं है कौन जीना चाहे ऐसा कोई तो है नहीं अभी प्रश्न उठता है महाराज ये जीव आनंद क्यों चाहता है आनंद क्यों चाहे क्या कारण है इसका उत्तर दिया गया शास्त्र में गीता में भी दिया गया सारी जगह आनंद इसलिए चाहता है कि परम आनंद स्वरूप भगवान सुख स्वरूप आनंद स्वरूप सक्षात भगवान सच्चिदानंद घनो जो भगवान है यही भगवान का चरण कमल उसी में ही वास्तव सुख वास्तव आनंद विराजमान है लेकिन जीव को ये पता नहीं है भूल गया आनंद का खोज दूसरा जगह कर रहा है आनंद का खोज में है लेकिन दूसरा जगह कर रहे आनंद कहा है आनंद कहा है ऐसा करके आनंद कर रहा है आनंद ढूंढ रहा है ये जो भगवान आनंद स्वरूप है सच्चिदानंद घनो गीता में भगवान जी फुल्ला खुल्ला बता दिए मामो जीव लोक जीव भूत सनातना ये जो जीव लोक है जितना इनफिनिटी जीव जीवलोक असंख्य जीव राशि पृथ्वी का धूली करना चाहे करोड़ों करोड़ों करोड़ों बरस में आप गिनने का ताकत रखो में भी ये तो संभव नहीं है फिर भी अगर मान लिया जाए कि आप पृथ्वी में कितना धूली करना है आप गिनना चाहो तो इट कैन बी पॉसिबल लेकिन जीवों का शंखा करना संभव जीवों का शंखा करना आप सोचोगे कि महाराज बहुत संख्या जीव है इसलिए गन्ना गिनना मुश्किल है इसलिए ऐसा बोल दिया नॉट डैट इन्फिनीटी मिट इन्फिनीटी इन्फिनी इन्फिनीटी का कंसेप्शन जो लोग हायर मैथमेटिक्स करते हैं हायर मैथमेटिक्स जिसमें कैलकुलस है है ना कैलकुलस एक मैथमेटिक्स एक ब्रांच है वो लोग भी वो हायर मैथमेटिक्स में टेंस टू इन्फिनी टेंस टू जीरो ये सब मैथमेटिक्स में करते हैं लेकिन वो करते हैं लेकिन उसका धारणा नहीं है दे हैव नो कंसेप्शन अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एक्चुअल इन्फिनिटी ये लोग तो मैथमेटिक्स करते हैं टेंस टू जीरो टेंस टू इन्फिनिटी तो करते हैं उपाय नहीं लेकिन इसका अंदर में किसी प्रोफेसर हो किसी हो किसी भी व्यक्ति हो विद्वान जड़ जगत का इसका धारणा ही नहीं है इन्फिनीटी किसको अनंत तो किसको बोला जाता है लेकिन वो करता है जीरो का कंसेप्शन क्या बोलोगे क्या जीरो है डेफिनेशन दो बहुत सारे मैथमेटिक्स लोग जीरो के मैथ डेफिनेशन देना कोशिश किए जीरो तो आपका कोई काम का नहीं है है जीरो लेकिन बिना जीरो आप जी सकोगे है? यही आश्चर्य की चीज है जीरो कोई काम का नहीं है कोई जीरो वाला सिर अस्तित्व को सिमा बोलते हैं ये सब जीरो जीरो जीरो सब जीरो बेकार सब उल्टा करता है अब कोई सोचे कि महाराज वो हिसाब दे दिया ये तो ठीक नहीं बहुत आदमी गलत सोचते हैं अभिशाप नहीं है अगर आप ऐसा चलोगे तो आपका परिणति जीरो है ये तो अभिशाप नहीं है कोई आदमी ऐसा सोचता है महाराज ने अभिशाप दे दिया ऐसा नहीं है तो ये जो जीरो है जीरो का कंसेप्शन आपका पास है नहीं लेकिन जीरो छोड़ के होता ही भी नहीं है ये लोग सोचते हैं जे भगवान को छोड़कर हम अनायास जी सकेंगे लेकिन स्वरूप भगवान नहीं होते सुख का जो आनंद का जो विकृत प्रतिफलन इस जगत में काल जो बताया था ये प्रभुपा जी ने बताते हैं जो ये जगत में जो आनंद है जो मज़ा मस्ती है जो रनक है एन्जॉयमेंट है ये साबित करता है कि एक अपरा की जगत में किसी ऐसा जगह है जहाँ वास्तव ये आनंद बोल के कोई चीज़ है ये जगत का जो आनंद है ये आनंद ये जगत का सब कुछ है ये प्रमाण देता है कि ऐसा एक जगह है जहाँ एक वास्तविक जगत है जहाँ सुख का कोई बेघात नहीं है सुख तो सुख है सुख में जो दुख जर्जगत का है कभी कभी दुख आता है कभी कभी सुख आता है वो होते रहता है कभी सुख कभी दुख। लड़का एग्जाम में पास हुआ खबर आया सुबह में सात बजे गैजेट निकला ओ महाराज दौड़ के खबर लगा छलांगे गिया बोले महाराज इतना सुंदर रिजल्ट हुआ कि पूछो मत एकदम ओ पास करने के बाद मिठाई का बार आ गया घर में और थोड़ी ही देर बाद शायद होगा गया बजे और बच्चा ने बोला पिताजी को उमर हो गया लड़का का पंद्रह सोलह साल क्या छोटी तो नहीं छोटा तो नहीं है बोला आपका स्कूटर को दो थोड़ा हमको जाना है दोस्त का घर गर। तो वो बोला तू चलाना नहीं जानता नहीं देंगे माता जी फिर बीच में से बोल दिया हाँ जी हाँ जी क्या जी दो ना थोड़ा क्या है उसमें तो आ ही जाएगा तुम्हारा और बार बार ऐसा बोले ठीक है ले जा गया महाराज और जब आनंद के मारे चलाना शुरू कर दिया आवाज उसका ध्यान नहीं आगे पीछे क्या बस ट्राक ने मर दिया बस हो गया उसका शांति हो गया फिर वो खबर जब घर में आया तो आ, या अभी आनंद का बार चल रहा था अभी दुखी बार, रोने रोने का बार बारी आ गया तो महाराज ये जगत का आनंद जो है ये स्वतः स्फूर्त आनंद नहीं है इसमें अन इंटरप्टेड आनंद नहीं है भक्ति विनोद ठाकुर का कीर्तन करो दिन भर जीना चाहो तो नरो ठाकुर का ठाकुर जी का कीर्तन भक्ति विनोद ठाकुर जी का कीर्तन हर वक्त समझो या नहीं समझो कोई कोई कीर्तन बुक है उसमें फुटनोट भी होता है हर कीर्तन बुझ में फुटनोट नहीं है लेकिन फुटनोट जरूरी है जिस कीर्तन बुझ में फुटनोट है वो बहुत अच्छा है नीचे में भक्ति विनोद ठाकुर का क्या माने रखता है वो नीचे दे दिया उसमें जानकारी होता आदमी के महाराज कहाँ जाए ऐसा तो है नहीं आगे पीछे सब जिसका बात पास जाके पूछे कभी मिले तो वहां लिखता है वहां भक्ति मीनू ठाकुर जी कीतन में लिखता है जो ई जगत में जो आनंद है जहा राखी बारे चाहो तहां नहीं थाके भाई अनित विश्वर शांसार भक्ति मेन ठाकुर जो चीज तुम रखना चाहते हो वो तुम्हारा इच्छा नहीं है कि ये चीज़ चले जाए थी लेकिन चले जाता है मैंने देखा है आँखों का सामने कितना गरीब व्यक्ति को लाखों लाखों रुपया का मालिक होते देखा है उसको ही देखा है पंद्रह साल बीस साल लाखों लाखों रुपया का मालिक हो गया उसको ही देखा है पंद्रह बीस साल बाद फिर फकीर बन गया आँखों का सामने देखा तो महाराज ये सब देख के मेरा रोना आ गया जो तो आदमी समझता नहीं है कि वास्तव आनंद कहाँ है वास्तव सुख कहाँ है सुख का बिना तो सुख के बिना तो जिया नहीं जाता है, तो ठीक ही है लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसी को बोला गया गीता में जो ना भगवान बोले नास्ती बुद्धि अयुक्त स्व नौ नौ चयुक्त स्व भावना जो व्यक्ति मेरा साथ न संबंध हो रखते नहीं हैं वो बुद्धिमान नहीं है भगवान साथ, साथ नाता तोड़ना संभव नहीं क्योंकि परमात्मा जीवात्मा दोनों एक ही साथ। इन फॉर साथिनेटिव प्यर वृंदावन में बड़ा बड़ा विद्वान व्यक्ति ऐसा सब क्वेश्चन करते हैं तो दिमाग घूम जाएगा एक आदमी आपका बड़े मठ बड़े मठ में चैतन्यौगौरी में बड़े मठ में बहुत दिन मेरा कथा चला अभी भी कभी कभी भी चलते हैं तो वहाँ एक विद्वान व्यक्ति प्रश्न किए महाराज आप बोलते हो जीवात्मा परमात्मा कभी जीवात्मा को छोड़ता नहीं तो ऐसा भी होए कि जीवात्मा जब पाप करते करते जब वो नरक में चले जाते तो परमात्मा भी जाते हैं देखो वट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज हम बोला बड़ा बुद्धिमान है बुद्धिमान है तब नहीं क्वेश्चन किया कोई आदमी तो किया नहीं हम बोला बढ़िया प्रश्न किया आप ये बताओ दुख क्या चीज होता है सुख क्या चीज होता है पहले ये या बताओ वो थोड़ा बहुत बताया हम उसको और क्लियर करके आप जैसा बुद्धिमान आदमी आप जैसा एजुकेटेड आदमी के सामने ये बताए आपका बहुत सुंदर आपको ध्यान में रहे एक चीज ध्यान देना अनुकुल, अनुकूल अनुभूति का नाम है सुख इसको एक्सप्लेन करेगा आपको मैथमेटिकल अनुकूल अनुभूति का नाम है सुख और प्रतिकूल अनुभूति का नाम है दुख बोले ऐसा कैसा है ऐसा कैसा है एक उदाहरण दे दे बोले महाराज किसी आदमी को किसी आदमी को अगर 40 डिग्री टेम्परेचर भी हो तापमात्रा हो वृंदावन में हम लोगों के लिए कुछ कष्ट नहीं होता महसूस नहीं किन्तु अभ्यास है जंगल में जाते हैं हजारों आदमी के सामने कथा भी बोलते फिर लोटा उठाकर फिर चले जाते आनंदपुर अभ्यास है लेकिन किसी आदमी जिसका अभ्यास है एसीडीसी में रहना उसको लेके वो 40 डिग्री में 45 डिग्री में छोड़ दो वो बोला हम तो मरा गए तो उसके लिए मेरा प्रतिकूल अनुभव नहीं होता जैसे रास्ता में घूमते हैं जो बड़ा हो सूर सुअर घूमते हैं ना उसको जितना कचरा में रखा जाए कितना टट्टी पिसाब में वो उतना सुख अनुभव होता है उसको उसको भले ही लाक्स इंटरनेशनल देके बहुत आनंद से उसको नहलाओ और फिर लाके डाल लो पिलो में सुला दो रहेगा क्या क्योंकि वो उसका लिए सुखदायक नहीं है आपके लिए सुखदायक है तो ये डिपेंड्स मैन टू मैन वेरी करता है एक जीवात्मा का जो अभ्यास है संस्कार है दूसरे जीवात्मा का दूसरा संस्कार है ये मैन टू मैन भैरी करता है प्राणी एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ भैरी करता है जो हिंसक प्राणी है जैसे शेर है ये सब जितना कांचा कांचा मांस मिलेगा उसका लिए सुख होता है खेल है ना? लेकिन एक विशुद्ध ब्राह्मण को उसको आप मांगस का थाली रख लो बोले क्या है ये राम क्या सुखदायक नहीं तो मेंट इट डिपेंड्स एक एक प्राणी एक एक जीव इस जगत में एक एक नेचर का है पूर्व संस्कार का अनुसार एक एक सिचुएशन में वो उसका सुखानुभूति होता है एक परिस्थिति में उसका दुखानुभूति होता है लेकिन वेदांतों में सारे जगह महाराज ये पूरा व्याख्या दे पूरा दे दिए दे, पूरा देखे रखा है कि देखो ये जो सुख और दुख बोल के जो कंसेप्शन कंसेप्ट concept आपका हृदय में है इसका त्रैकालिक कोई अस्तित्व नहीं है त्रैकालिक जानते हो त्रैकालिक अस्तित्व त्रैत्रिकाल त्रैकाल संस्कृत में अर्थात भूत भविष्य वर्तमान ये तो ये तो सीधा बात है चिंता करने से तो भूत भविष्य और वर्तमान ये जो तीन काल लेकर तीन काल लेके चलते हो ना ये दुनिया का आदमी तीन काल का भारत तो जा नहीं सकता ये भूत भविष्यत और वर्तमान ये काल ये तीन त्रिकाल का एनालिसिस करो तो इस त्रिकाल में जो किसी का दुख और सुख इसका कोई एग्जिस्टेंस उसमें नहीं है इसका कोई त्रयिकाल आपका दुख है वो दुःख इन्फिनेटी काल के लिए चलेगा ऐसा नहीं आज दुख है काल सुख हो सकता हमारा पूर्वाश्रम ऐसा एक जगह था जहाँ दुनिया भर के आदमी आते थे बहुत इम्पोर्टेंट जगह तो वहाँ ख्रिश्चन मिशनारी का भी आदमी आते थे श्री रामकृष्ण मिशन का भी आदमी आते थे लेकिन मेरा बचपन में छोटा सा जिसमें उसमें दादी माँ का साथ पोपात का मठ में जाने का भी सौभाग्य मिला था वो वैष्णवी थे वैष्णव थे दीदा दादू दादा दादी लेकिन एक बात है मेरा पूर्व संस्कार क्या था वो लोग आते थे अपना फिलोसफी बोलते थे कुछ मानते थे घर से तो दे देते थे लेकिन उनका जो दर्शन है मेरे को शांति नहीं दे सकता दिया नहीं क्रिश्चन मिशनारी आते थे कभी कभी तो गीता देते थे बाइबल ये कभी कभी श्री राम कृष्ण मिशन का भी गीता होता है ये समालोचना के बाद में हम क्रिटिसिज्म करने नहीं बैठे ये जो गीता है ये गीता का व्याख्या करोगे तो हैरान हो जाओगे गीता का व्याख्या क्या है साढ़े तीन सौ भी ऊपर इसका टीका टिप्पणी निकाला है साढ़े तीन सौ भी ऊपर आज के जमाने में चार सौ हुआ कि नहीं हमको मालूम नहीं लेकिन पूरा पृथ्वी में गीता का जो अनुवाद हुआ है तरह तरह का अनुवाद एक एक आदमी एक, एक एक एंगल से उसका अनुवाद किया है हैं यहाँ तक कि पॉलिटिकल लीडर जो है वो लोग भी अनुवाद किए जैसे गांधी जी वल्लभ भाई पैटेल है तो फिर दक्षिण दक्षिण में उसका राधा कृष्णान ऋषि अरविंद तो जोग मार्ग में चले हैं फिर भी लेकिन महाराज जी का अश्वर्य जी की बात है वो लोगों का व्याख्या के परो अगर आपका अंदर में सोरा कृपा संचारित हुआ है तो आप पागल बन जाओगे महाराज क्या लिखा है बगवास दुनिया भर का क्या का ना जाने कहाँ कहाँ से ये सब दर्शन लिख दिया अरे महाराज लेकिन जब श्रीला सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर जब गीता को ध्यान करते हुए उसका अंदर में जितना सारे उसका अर्थ प्रकाशित हुआ है विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद बलदेव विद्याभूषण बाद ये लोगों का जो व्याख्या है महाराज ये व्याख्या और किसी व्यक्ति का बाहरी दुनिया का किसी का के समान होगा ये हो सकता है एक उदाहरण दिया आपको चमत्कार लगेगा सिरशिला स्वच्छिदानंद भक्तवीनाथ ठाकुर जब डेप्यूटी मजिस्ट्रेट तक काम करते थे वो मजिस्ट्रेट डेप्यूटी मजिस्ट्रेट ये सब रैंक में काम किए थे भक्ति एक दफे मजिस्ट्रेट का जो रद्द बदल होता है ना समझो कि आप पुणे में हो आपको भेज दिया सरकार से बोला आप कोटा में जाओ तो एक्सचेंज होता है वहाँ का जो है यहाँ आ जाए ऐसा होता है कभी कभी तो श्री कृष्णनगर जानते हो जहाँ श्री चैतन्य गोरिया मठ का महारा बाजार में मठ है जानते हो कृष्णनगर में वो कृष्णनगर में ये जो भक्त विनोद ठाकुर वहाँ मौजूद थे भक्त विनोद ठाकुर भक्त ठाकुर को श्री रामपुर या किस जगह भेज दिया गया उस समय किस जगह भेज दिया हमको मालूम नहीं भूल गया और उस जमाने में बांग्ला में बांग्लादेश में हमारा बांग्लादेश मतलब वो बांग्लादेश नहीं बंगोदेश देश हमारा तब जमा उस जमाने तो पार्टीशन नहीं हुआ था बंगोदेश बोलते एक ही बंगाल पश्चिम बंगाल पूर्व बंगाल ऐसा कोई बात नहीं वो बंगाल में ऐसा बड़ा पंडित व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलता था उसका नाम है ऋषि अरविंदो ऐसी अरविंद नहीं सॉरी हम भूल गया उसका नाम है क्या वही वंदे मातरम जो लिखा है Oh, बोल गया ओ जिसका नई हाटी में जिसका नई हाटी में जिसका अरे महाराज बार बार बोलते हैं बोल गया उसका घर है वह उसका घर है वह तो बंकिम चंद राइट बंकिम चंद चट्टोपाध्याय वो बंकीम चंद्र चट्टोपाध्याय चंद चंद चंद चंद उस जन्म जमाने में उसका एथिकल कैरेक्टर वॉज सो स्ट्रांग पीपल ऑल दे इन्फ्लुएंस्ड बाई हिम उनका नैतिक चरित्र तो इतना था उसको देख के सारा दुनिया सर झुकाता था यहाँ तक कि ब्रिटिश लोग भी ऐसा सर झुका ऐसा उसका लेकिन ये जो नीति है इसका प्रसंग में जाएंगे एक एक टॉपिक्स है ये नीति अगर आपका अंदर है लेकिन हरिभजन में आपका कोई मती नहीं है तो वो नीति को हम झाड़ू लगा के बाहर फेंकेंगे दुनिया तो हमको मारने आएंगे बात क्या बोल रहे हो यस आई कैन प्रूव इट प्रमाण कर देंगे पोपाध जी का कहना काल प्रमाण करेंगे सब नीति देके क्या करोगे नीति समाज नीति धर्म नीति सब इसका अल्टीमेट गोल क्या है अल्टीमेट उद्देश्य क्या है उसको आप जह, उसको आप फेंक दिया और आप असार जो सार वस्तु नहीं है उसको लेके आप बड़ा बनना चाहते हो जो भी है मेरा कहना कुछ और है तो उनका वो भी बड़ा विद्वान था जड़ जगत का विद्वान विद्वान का भागवत का जो अर्थ है ये इसका हम बाद में व्याख्या करेंगे तो उसका वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे तो उनका भक्ति ठाकुर के साथ जान पहचान था क्योंकि भक्त मीनोद भी जाने माने आदमी थे कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे भक्तिवीनोद ठाकुर का पूर्वाश्रम था आपका किश्नगर का पहले वीरनगर बोल के ऊला वीरनगर और उनका आश्रम था नई हाटी कल्याणी का सामने तो दोनों का बड़ा भाई ज़्यादा दूर है नहीं क्या चालीस किलोमीटर तीस किलोमीटर अधिक अधिक है दीखो, दीखें। तो उनका जो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो जब चेंज हो रहा था इसको इधर जाना है उसको तो जाने का टाइम क्या करते हैं ये ऑफिसर जो पहले थे नया ऑफिसर को वह भाई, भाई हमारा ये सब पेपर को खोल खोल कर सब दिखाते थे ऐसा ऐसा काम हुआ है ये सब पेपर का स्थिति है अब ये संभाल लो हम उधर जाए ये नियम है तो उस जमाने में उस टाइम भक्त ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक साथ रहने का थोड़ा मौका मिला सात दिन का या दस दिन का पंद्रह दिन का जब तक ये पोर्टफोलियो का सारा समझा दो पूरा मसला जितना गंभीर होगा मसला उतना टाइम ज्यादा लगेगा तो उस टाइम में एक साथ रह एक साथ मतलब एक ही मकान पर इस घर इस उसी टाइम पे सिल भक्ति ठाकुर का साथ उसका थोड़ा डिस्काशन होता था भक्ति ठाकुर का साथ किसका नहीं डिस्काशन होता था रविंद्रनाथ ठाकुर का जो दादा है बड़े भाई द्विजेंद्र नाथ ठाकुर उसका सभी दोस्ती था लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कभी उन लोगों का दर्शन को गोहन नहीं किए। ऐसे लेकिन भक्तिवनोद वैष्णव दर्शन प्रमाण करते थे बार बार जाने माने जितना आदमी है उस टाइम में जब भक्तिबेन ठाकुर उनका साथ चर्चा करते हुए शुद्ध भक्ति का बात उठाए, तो बंकिम चंद चट्टोपाध्याय जो वो तो जड़ जगत का आदमी है महाराज जितना भी नैतिक कैरेक्टर अभिमान तो है जड़ जगत का आदमी जितना ही पहुंचा हुआ है उसका अभिमान ज्यादा होगा वो सोचता है कि अभिमान को कायम रखना ही उनका समाज का एक विचार है जिसका जितना अभिमान होगा ऐसा तुन्हों ने ठाकुर के पहचाना नहीं भक्तिम ठाकुर तो जब शुद्ध भक्ति का बारे में बोलना शुरू कर दिया उन्होंने महाराज महाराज हम भी गीता का टीका लिखे हैं देखो गीता का टीका जब दिखाए भक्ति तो को हैरान हो गए, बोले क्या लिखा है भगवा अब बोलने जाए तो गुस्सा हो जाएगा लड़ाई हो जाएगा तो भक्तिमा ठाकुर ने धीरे धीरे उसको समझाया देखो महाराज ये जो ये कोई खेलकूद नहीं है कि हम बैठा और टीका लग गया ऐसा कोई बात नहीं जो जितना भगवान का करीब करीब पहुंचता है भगवान का वानी का व्याख्या वो उतना ही परफेक्ट कर सकता है राइट युवा आपका घर का बीबी आपका बारे में जितना जानकारी है आई कैन नॉट नो दैट मच क्योंकि हम बाहर का है जब भी आप प्यार करते हो मेरे को जो जितना भगवान का करीब करीब है वो उतना ही भगवान का वानी का जो असली अर्थ क्या है वो उसका अर्थ लिख सकता है बोल सकता है जैसे महाप्रभु का साथ जब वाराणसी में मायावादी लोगों का साथ जब प्रकाशानंद सरस्वती का साथ जो चर्चा होना शुरू कर दिया उसी समय में ऐसा ऐसा तर्क उठाया प्रकाशानंद सरस्वती जो ये सुनने लायक नहीं लेकिन फिर भी महापो गाली नहीं दिया कुछ नहीं हुआ गुस्सा नहीं हुआ विनम्र भाव के द्वारा अपना भक्ति के द्वारा उसको ऐसा प्रभावित किए को अपने आप बोलना शुरू कर दिया महाराज आप आपको देख के लगता है साक्षात नारायण है माँपो बोले देखो अगर बुरा महापो का मीठा बोली है एकदम इतना मीठा बोली कभी कभी गौरवा वो बोलते थे माँपो प्रमाण है महापोभ बोलते थे अगर आप बुरा मान मूरा महात्मा नो उल्टा ना समझो थे एक बात कहे बोला कहो क्यों ना कहे आपको देखने से आपका प्रभाव देख के हमको पता लगता है कि जैसे साक्षात नारायण बैठा हुआ वो तो है तो नारायण ही लेकिन उसको पता नहीं चलता तो आपका प्रभाव आपका जो आपका जो तेज आपका जो भाव इसको देखते हमको लगता है साक्षात नारायण है, है तो नारायण वो तो बोलता है वो लेकिन मन में तो महापौ बोले देखो ये आप जो विचार इधर दे दिया हम एक बात कहे बुरा ना मानो तो ठीक है देखो ये जो वेदांत तो सूत्र तो किसने लिखा है बोले क्यों सब दुनिया जाने बोलो वही तो बोलता है कौन लिखा है सी वेदव्यास द्विता द्वैपायन वेदव्यास जी लिखा है अच्छा वेदोभ्यास वैतायन द्वीपायन वेदोभ्यास कौन है महाराज आप बताओ शास्त्र का क्या अपमान है पर क्यों वो तो भगवान का सक्तावेश अवतार है हाँ कम टू पॉइंट तो भगवान वो ऑर्डिनरी आदमी नहीं था भगवान का सक्ताभ अवतार साक्षात भगवान उसका अपार भगवानी अवतार हुआ है शक्ति रूप से सक्ताभ अवतार तो भगवान का जो सक्तावेश अवतार शक्ति और भगवान तो अभेद है वेदांतों में प्रमाण है इसको बारे में हम भागवत में चर्चा करेंगे वेदांतों का आप स्थिर हो जाओ तो बहुत चर्चा आगे बढ़ेगा आनंद होगा वेदांतों में प्रमाण है शक्ति शक्ति मतोर अभेद जैसे आपका पत्नी है दुनिया का आदमी मजा करके बोले इसका शक्ति जी बोले ना मजा करके बोले लेकिन ये जो शक्ति बताए ये भी गलत है क्योंकि वो तो शक्ति है ही है लेकिन जिस तरीका से वो व्याख्या करना चाहे वो से ठीक नहीं है क्योंकि आपका पत्नी जो है वो तो शक्ति है ही है और आप भी शक्ति हो आप बोले हरियाण के बाद हम कैसे शक्ति हैं हम तो पुरुष है मेरा कहने का मतलब यह है आप अपना पूर्व कर्मफल के अनुसार जो पुरुष शरीर को प्राप्त किए हो आपका पत्नी पूर्व कर्म फल के अनुसार जो स्त्री शरीर को प्राप्त हुई है ये अस्थाई आंस्टेबल दिस आइडेंटिटी इज आंसटेबल इट इज नॉट परपेल परमानेंट हो सके कि नेक्स्ट लाइफ में आपका पत्नी पति बन जाए और जो पत्नी है वो पति बन जाए और पति पत्नी हो वो जन उपख्या में ये सब कथा है भागवत में सुनोगे तुम्हारा तो हैरान की बात है ये जो प्रकृति देवी जिसका पूजा आज महाअष्टमी है ना देवी जी का पूजा देवी जी को बहुत प्यार करते हैं हम तो ये जो है कथा ये नहीं हमारा वृंदावन का है महा वो कीपा करे तो बहुत कुछ जोगमाया हमारा नवद्य में है ना पूरा माता जाते हो वो कीपा कर दे हो जाएगा और दुनियादारी का चीज में कुलो देवी जोगो माया मोरे कृपा को तुम्हें विश्व दोरी अनंत ब्रह्मांडो तुम्हारा ये ब्रह्मांडो तुम्हारा है अनंत ब्रह्मांडो में एक एक जगह एक एक अधिष्ठा देवी है ये ब्रह्मांडो का ब्रह्मांडो पूरा उसको उधर में है उधर विश्वदोरी वक्त में ठाकुर ने कीर्तन किया तुम अगर किसी भी तरीके से रीच जाओ मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओगी तो ये जो माया का प्रभाव जिसमें हम ये माया का चक्कर में रह गए वो छूट जाए समझा मेरा भाई ये माया का जो प्रभाव में मैं ये छूट जाएगी तो क्या व्याख्या कर रहा था अभी इसका पहले आ, उसका बाद भी एक कर रहा था भूल गया एक एक टॉपिक्स में जाता है ना तो ये जो ये जो भक्तवीन ठाकुर जी ने भगवान का करीब भगवान का जितना जो जितना जितना नजदीक होगा पास का आदमी है वो उतना ही परफेक्ट व्याख्या कर सकता तो भक्तिमय ठाकुर कौन है भक्तिमय ठाकुर है कमल मंजूरी राधा रानी का कृष्ण का अंतर का भाव वही समझेगा हमने कह रहा था वाराणसी का भाव आपने ये ध्यान से सुनते नहीं हो वाराणसी <laughs> में कहते कहते हम इतना तक आए थे वेदांत में बताया शक्ति शक्ति मतोर अवेद शक्ति और शक्तिमान अभेद है दुनिया में जो रिश्ता है स्त्री पुरुष जानवर ये सब जो है ये शरीर अपना कर्मफल का अनुसार दिया गया लेकिन तमाम इन्फिनिटी जितना जीव है सारे शक्ति तत्व है ध्यान से रखना आप कभी कोई बेका हो कि नहीं इन्फिनेटी जितना सारे जीव राशि है सारे भगवान का शक्ति तत्व क्योंकि तत्था तो तो शक्ति जीवशक्ति माया जीवशक्ति को बोला गया तत्स्था तो तो शक्ति जीव शक्ति को तत्सा शक्ति बोला गया तत्ोत्साह शक्ति इसलिए बोला गया कि एक तरफ माया की दुनिया एक तरफ वैकुंठ दुनिया ये दोनों का बीच में ये तत्सा शक्ति है तत्सा शक्ति इसलिए भगवान का अंदर में जो आनंद अन, अनंत आनंद है गीता में भगवान बोला है बार बार लिख उधर उपदेश किए मामे अंश जीव लोके जीव सनातन जीवात्मा जितना सारे है सब मेरा ही अंश है और जो वृंदावन में प्रश्न किया महाराज जीवात्मा अगर नरक में जाए तो परमात्मा में जाएगा अब हम ये व्याख्या करते करते इस तक आए लिंक अगर टूट जाए तो आपको हो गया व्याख्या नहीं होगा तो वेदांत वो जो वेदांत का व्याख्या बाद में हम करेंगे थोड़ा बात इसको पहले समाधान करें तो शास्त्रों में उपनिषद में लिखा हुआ है श्वेत सतर उपनिषद में श्वेत सतर उपनिषद में ऐसे तो एक सौ आठ उपनिषद है एक सौ आठ एक सौ उपनिषद है ये जो श्वेत सतर उपनिषद है ये मुख्य उपनिषद में बारह जो उपनिषद है मुख्य उपनिषद में एक है श्वेत सतर है ये ईश उपनिषद उपनिषद मुंडक उपनिषद मांडुको है श्वेत सतर उत्तरियो तो ऐसा करके पूरा उपनिषद का नाम है छांदोग पूरा करके उपनिषद है ये मुख्य उपनिषद में इसका नाम गिना जाता है इसके अलावा बहुत सारे उपनिषद है वो उपनिषद आपको जानकारी नहीं है बहुत सारे विद्वान लोगों लोग भी जानते हैं 108 किस्म का पूर्ण उपनिषद है ये जो उपनिषद में श्तोश्त उपनिषद में बताया गया जीवात्मा परमात्मा हर वक्त एक साथ रहते हैं कभी किसी को छोड़ते नहीं छोड़ना संभव नहीं ऐसा व्याख्या किया गया कि एक ही एक ही विक्षो एक ही विक्ष है एक ही विक्षो का एक डाल है डाल जानते हो शाखा इसका ऊपर जीवात्मा बैठा हुआ है और परमात्मा बैठा हुआ ठीक एग्जैक्ट जैसा व्याख्या है शेतु मैं वैसा ही बोल एक ही विक्षो का ब्रांच शाखा के ऊपर एक जीवात्मा बैठे हुए आप परमात्मा भी बैठे हुए लेकिन जीवात्मा ये जड़ जगत का ये संसार रूपी जो वृक्ष है ये संसार रूपी जो वृक्ष है ये संसार रूपी वृक्षों का सुख और दुख रूप की जो दो फल है ये संसार का फल है क्या फल है सुख और दुख संसार के ये संसार में सुख और दुख रूपी जो फल है ये फल को जीवात्मा खाते है हर भगत को माना करो सुनेगा समझा मेरा बात ये सुख और दुख रूपी फल को खाते हैं लेकिन परमात्मा जो वो तो अमृत भरपूर है वो कुछ चीज को खाते नहीं वो श्री जीवात्मा का साथ एक ही साथ रहता है और उस जीवात्मा का क्या धांधा है क्या मोटिव है इसको वाच करते रहते हैं समझा मेरा बात परमात्मा का काम है जीवात्मा क्या क्या चाहता है इसको नोट करो वाच करो ये गोयंदा विभाग में गोंदा विभाग है ना गोविंदा विभाग जानते हो गोंदा नहीं और जो सिक्रेट सर्विस सिक्रेट सर्विस है ना उसमें एक बात है शैडो करना अगर ट्रेन में जाते हो और टी, -टी आए तो हम इसको सैडो कर रहे हैं वो समझ जाएगा तो इसको फॉलो कर रहा है कहां जा रहा है हम गोयिंदा विवाह आदमी है समझा मेरा बात तो ये का काम करता है परमात्मा रहता है तो देखते है इसका धंधा क्या है क्या चाहता है ये देखना उसका काम जब से अनंत ब्रह्मांड काल से तब से परमात्मा और जीवात्मा इसका कोई एक ही साथ रहता अलग कभी नहीं हुआ आप प्रश्न उठता है जब नरक में जीवात्मा जाए दुख भोगने के लिए तो वहाँ परमात्मा परमात्मा जी जाए तो बोला क्या दु आप तो अभी हम व्याख्या किया दुख दुःख का नाम है अनुकूल प्रतिकूल अनुभूति और सुख का नाम है सुख का नाम है अनुकूल अनुभूति और दुख का नाम है प्रतिकूल अनुभूति जब परमात्मा का अंदर में प्रतिकूल अनुभूति और अनुकूल अनुभूति का कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता चाहे उसको जहाँ भी भेजूँ वो उसका लिए नरक भी नहीं है सर्ग भी नहीं है समझा मेरा नरक का स्वर्ग जो जो टर्म दैट आई एम यूजिंग दैट इज ओनली फॉर यू समझा मेरा बात ये तो आपका लिए ये उनका लिए नहीं है यहां तक भी शास्त्र में बताया कीर्तन में आप सुने हो भूल जाते हो दुनियादारी में भूल जाते हो सुने हो कीर्तन में भक्तिमय ठाकुर ने कीर्तन किया जे स्वर्गे व नरों के जहां भी आप हमको भेजो है तो तवो भोक्ति रहो भोग विनोद हृदय है ना है तो कितन में ले? लेकिन आपका अनुभव में नहीं आया किर्तन की हो अनुभव में उतारना सबसे बड़ा काम है एक संतो का काम है यही है है तो सब भगवान का सब तो भगवान का ही जीव है लेकिन किसका ऊपर कैसा कीपा करना है वो कीपा पकड़ पाएगा के नहीं ले पाएगा के लिए पात्र कितना पुष्ट है ये संतो लोग देखते हैं इसका काम ही है उसका अंदर में चेतना को जागृत कर दो चेतना आपका अंदर है हम कोई बाहर से चेतना को लाके आपका ऑपरेशन करके आपका अंदर में नहीं देंगे चेतना आपका आपका अमृत आपका चेतना आपका अमृत आपका अंदर है बस ये काम करना है संतो लोगों का काम ये है वो जो चेतना को खोद खोद खो दिया इसको पुनः स्थापन कर दो यही काम करता वो दादागिरी नहीं करेगा इसका काम है उसका अंदर में चेतना को जागृत कर दो अब तब तभी वो हो पाएगा जब वो साधु संतों के साथ संबंध जोर के रखता है ये तभी संभव है जब हम आप अगर सिला शिला भक्तिवल से माज का संबंध जोड़े रहो जड़ो संबंध नहीं है गुरुजी का हार्ट का बीमारी वहां हम देखने जाए अरे गुरु का क्या हार्ट का भिमारी? गुरुजी को ये जगत का चीज है हार्ट का बीमारी हो गया आपका मां भी ये सब दिखावा है लीला है ये सब समझता नहीं है गुरुजी का वैष्णव को दर्शन करने जाओ वो महाराज कितना लंबा है कितना चौड़ा है कितना गोड़ा है कि काला है नाटा है ये मत देखो तो उसको देखना है उसका बांगमय मूर्ति उसको जो बानी है इसके द्वारा उसका पहचान है एक संतों का पहचान है उसका वानी वो किस रैंक पे है किस पोजीशन में है किस मठ किस मठ का बड़ा आचार्य बने हैं कितना विदेश गया कि नहीं कितना लाखों शिष्यों ये इसका परिचय नहीं है ऐसा भी हो सकता है लाखों लाखों शिष्यों बना दिया विदेश गया और आपने बहुत माला पहनाया उसको और पैर में दूध घी सब डाल दिया आपने और ठाकुर जी ऊपर से हंस रहा है कि इसको तू इतना पूजा कर रहे है उसका तो हमारा नोटबुक में इसका नाम ही नहीं आया हमारा रजिस्ट्री खाता में हमारा जो रेस भूख है उसमें इसका नाम ही नहीं है अब भले तू दुनिया का आदमी उसको माला चढ़ाए घी से रगड़ दे पैर को उसे क्या होता है यार हुआ है न्यूज़पेपर में आता है हम नाम नहीं करते दुनिया का आदमी ऐसा ही है वो क्या हमारा ये सब प्रवोजन सुनेगा कभी नहीं सुनेगा हमको दरका भी नहीं है लाखों आदमी मेरा पास बैठे हो तो है होता तो है ही हजारों हजार आदमी लेकिन मेरा ये बासना नहीं तो इसमें क्या है जो, जो ये जो परमात्मा ये अगर रहे तो इसमें नुकसान क्या है वो तो वज करता है उसका कष्ट होता है नरक में उसको फेंकता है और परमात्मा इसका लिए रोता है देखो बेचारा इसका दोस्त है मैं परमात्मा जी व्यक्त का दोस्त है दो दोस्त लेकिन वो हमको खो गया इसलिए देखो कैसा कष्ट मिलता है तो नरक में जाए तो ये नरक और स्वर्ग तो उसका लिए है परमात्मा कहीं भी रहे उसका क्या नरक तो अनंत ब्रह्मांड उसका ही है अनंत ब्रह्मांड किसका है भगवान का है तो उसको तुम तुमने नाम दिया ये नरक है ये स्वर्ग है ये ये तो तुम्हारा काम है उसका तो गए तो ये समाधान हो गया दूसरा हम स्विच ओवर करके उस टॉपिक में चले जाए वाराणसी का जिसमें हम अभी बताएं कि आप जो आपका स्त्री है आपका शक्ति आई हुए है क्या ये शक्ति नहीं है ये भी शक्ति तत्व तो है और आप भी शक्ति तत्व तो प्रकृति देवी आपका कर्मफल के अनुसार आपको पुरुष शरीर दिया है यह आपका नित्य तो नहीं है तो आपको आपका अंदर में जो पुरुष अभिमान है और इनके अंदर में जो स्त्री अभिमान है ये रखना नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों पति और पत्नी दोनों का शरीर से अगर आत्मा निकालकर इधर गया ऊपर में आसमान में जा रहा है एक ही साथ शरीर छोड़ा मानो तो जब शरीर छोड़ के जान, जाना शुरू कर दिया तो जीवात्मा को देखोगे तो किसको क्या पुरुष बोलोगे किसको स्त्री बोलोगे एक ही किस्म का होगा इसका भी एक स्वरूप है सुंदर उसको गीता में भागवत में सुंदर व्याख्या है इट इज जस्ट लाइक लाइट पार्टिकल लाइट पार्टिकल बोलने से अपराध हो जाएगा लाइट पार्टिकल नहीं है तुलना दिए गया शास्त्र में प्रश्न किया ये जीवात्मा दिखने में कैसा है महाराज ये तो पूरी स्वरूप शरीर का देखने में है शोरी छोड़ दे तो कुछ तो ऐसा कुछ स्वरूप तो है तो इसका बारे में गीता यही भागवत में सुंदर बताया गया जब शिशुपाल को भगवान जी ने चक्र देके के उद्धार कर दिया तो उसका अंदर से आत्मा निकलकर धीरे धीरे लाइट का मापिक ज्योति एक आया आके भगवान का चरण कमल में विलीन हो गया लिखा हुआ है तो शास्त्र में बताया गया वेदांतों में भी बताया गया ये गुणात वेदांतों में शुत्व है कि ये जीवात्मा पर आत्मा जो है आत्मा का स्वरूप कैसा है इसको वेदांतों में सुंदर व्याख्या किया गया बोला है कि गुणात आलोक बौद्ध गुणात् आलोक बौद्ध इसका क्वालिटी विचार करो तो वो लाइट पर्टिकल जस्ट लाइक लाइट पर्टिकल जैसे सूरज से वैज्ञानिक लोग साइंटिस्ट लोग बोलते हैं फोटोन कोना फोटोन कोना, फोटोन कोना फोटोन कोना आते हैं लाइट सूर्य सूर्य से हैं? उसमें अल्ट्रावायलिट रे भी रहता है अल्ट्रावलिट रे तो यह जो फोटोन कान ये एग्जाम्पल इसका साथ मिलाया जाए तो अपराध होगा लेकिन क्या करे आदमी तो समझेगा नहीं तो इसलिए वेदांत सूत्र में बताया गया गुणात आलोक बहुत गुण विचार करने जाओ तो लाइट का माफिक लगेगा तो इसमें ना तो कोई स्त्री ना तो कोई पुरुष कोई स्टैंप है नहीं लेकिन उसका जो संस्कार है वो संस्कार का अनुसार उसका दूसरा जो नी प्राप्ति होने का संभावना है समझा उसका जो संस्कार जीवात्मा का जीवात्मा जब निकल जाए वो संस्कार को लेके ही जाता है समझा मेरा बात इसका उदाहरण दे दे जैसे गुलाब फूल गुलाब फूल हम आप हमारा सामने लाए तो गुलाब फूलों से गुलाब का महक जो है मेरा नासा में आया महाराज कौन गुलाब फूल लाया होगा कि नहीं ये गुलाब का साथ गुलाब का जो गंध है गुलाब का साथ रहता है ऐसे ही जब जीवात्मा इससे सीधा व्याख्या हो नहीं पाएगा ये व्याख्या को अगर समझोगे नहीं तो यार कोई रास्ता नहीं एक एक पंक्ति को भाग भाग करके हम बोलने का कोशिश करता है गुरु जी का कृपा तो ये जो गुलाब है गुलाब का साथ जैसे गुलाब का महक रहता है किसी फूलों का साथ जैसे फूलों का महक रहता है ऐसे जीवात्मा का साथ जीवात्मा संस्कार जस्ट लाइक स्मेल का मापिक उसका साथ उसको तो फॉलो तो करेगा जीवात्मा उसका जिसका जैसा कर्मफल है उसके अनुसार नेक्स्ट जन्म जो है आपका जन्म में आपको फेंक देंगे ये महामाया का काम है महामाया जो है जिसका पूजा है आज इसका काम है तो अभी ये तो समाधान हो गया जो ये जो आप अपने को पुरुष मानते हो स्त्री मानते हो आज से अभी से ये भावना आपका दिल में नहीं रहे मेरा इच्छा है इसमें आपका भजन का तरक्की हो क्योंकि पुरुष अभिमान रहे या तो मैया का अंदर स्त्री अभिमान रहे उसमें भोगने का प्रवृत्ति जरूर आएगा म स्त्री है वो पुरुष है ये उसको भोगने का कोशिश में लगे रहेगा वो उसको भोगने, दोनों का ही दोष है ये आपका लिया हाथ हथकरी है महाप्रभु जी ने बहुत सो, बहुत श्लोक बताए हैं भागवत डिस्कोर्स करते करते ये सब श्लोक आएगा गौड़ीय व्याख्या आएगा जरूर आएगा अभी वेदांत तो अभी जो जो वाराणसी का जो व्याख्या कर रहा था वाराणसी का उसको बोल के आज विराम देंगे वाराणसी में जब महाप्रभु उसको बताए आपने खुद ही बताए जो वेदव्यास जी वेदांत तो आदि लिखे है तो वेदव्यास जी आपने ही खुद बताया सक्तावे सब होता तो सक्ता भगवान का शक्ति और भगवान अभेद है वेदांत तो बताए भक्त शक्ति शक्ति मतौर अभेद जो शक्तिमान व्यक्ति है उसका अंदर ही शक्ति रहता है शक्ति शक्ति मतोर अभेदी शक्ति शक्ति मतोर अभेद शक्ति, शक्तिमान व्यक्ति का अंदर ही शक्ति रहता है का साथ राधा ऐसे ही है, आ, ये तो आपका लीला दोनों भाग हुआ है। लेकिन आप काट के फेंक करो कि ये, ये मरदाना है मर्दाना है, ये उचित नहीं है ये की तत्व है जब ही गौरंग महाप्रभु इसको साबित करने के लिए गौरव धर के पकड़ करके आए राधा गोविंद मिलित प्रमाण एक ही है ये दोनों भाग के स्वरूप गुस्सा के सुंदर सुंदर श्लोक है राधा कृष्ण विकृतिर लादिनी शक्ति रसमाद एकात्मनऊ देहो भेदम गतो गो तो। ये सब श्लोक कब अब व्याख्या सुने गे चैतन्य चरता मित्रता एक ही तनु दो भागों को अनंत काल से लीला कर रहा है तो इसमें शक्ति शक्ति में शुक्ति शुक्ति तो तो वेदो व्यास जी और भगवान क्या अलग है एक ही है तो आपका पास आपका सामने मेरा क्वेश्चन है जो वेदोव्यास जी खोद वेदांत व्याख्या वेदांत सूत्र लिखे हैं तो किस सूत्रों में किस माने बैठेगा ये वेदोव्यास छोड़कर और दूसरा आदमी अच्छा जाने मेरा बात ध्यान से सुनना जो सूत्रों का मापू ये तर्क दिया देखो बात ये है वेदांत सूत्र लिखा वेदोव्यास जी जो सूत्र करता है जो कर जो सूत्र लिखा है उसको ही मालूम है कौन सूत्रों में कौन माने हैं आपने वो सूत्रों को लेकर दूसरा एक माने बैठा दिया तो उचित नहीं है महापभू ये तर्क दिया इसका आगे क्या कहानी है क्या तत्व सिद्धांत तो है ये सब काल पर होगा उसका बाद तो संध्या का टाइम में जितना समय आप दोगे हम तो घर का पम, घर का आदमी आपका बैठा दोगे बरबर आने लग जाएंगे वंचा <laughs> कल्पतर से की बात सिंधु बेहोच पति तान पापन बैष्णव यो नम